नमस्कार आज 28 अक्टूबर 2021 गुरुवार का दिवस है और हरिहर त्रिकाश्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है हम लोग पिछले कुछ माह श्रीमद्भागव गीता का अध्ययन कर रहे थे जो अब आप पिछले हफ्ता पूर्ण हो चुका है और इस वक्त हम चाह रहे हैं कि आप कई लोग ऐसे हैं जो लंबे समय से यहाँ नहीं आ रहे तो उनके फ़ायदे के लिए और बाकी सबके रिवीजन के लिए भी काश्मीर श्वर की मूल अवधारणाएं हैं उसका हम थोड़ा सा एक रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि ये जितना पढ़ा जाए जितना समझा जाए हर बार उसका कुछ नवीन बोध होता है इसलिए बेहतर है कि हम सब लोग इस पर ध्यान से इन अवधारणाओं को फिर से समझने की कोशिश करें तो <स्थ> अभी <स्थ> <स्थ> हम जिस आश्रम में बैठे हैं इस आश्रम का एकमात्र उद्देश्य है कि शिव दर्शन या त्रिक दर्शन या अद्वैत शिव दर्शन के आधार पर अध्यात्म की जो अवधारणा है उसको समझना उसके बोध को प्राप्त करने का प्रयास करना और उसी के बारे में चिंतन और साधना करना है। तो अध्यात्म का ये सर्वोच्च शिखर कहा जाता है और ये जबरदस्ती नहीं कहा जाता क्योंकि कई लोग हमारे किसी अपने मान्यताओं को सर्वोच्च मान्यता बोलते हैं कि हमारी मान्यता सर्वोच्च है लेकिन ऐसी मान्यता सर्वोच्च होना किसी अहंकार का प्रतीक नहीं है नहीं ये कोई गलत है वरन ये विश्व भर के विद्वानों के द्वारा मान्य अवधारणा है ऐसा माना जाता है कि विश्व के जितने भी विभिन्न विद्वान हैं जो चिंतन कर सकते हैं जो निरपेक्ष होकर सोच सकते हैं बिना किसी पूर्वाग्रह के जो चिंतन करने में सक्षम हैं वो जानते हैं कि इस अवधारणा से अच्छी कोई परमेश्वर की अवधारणा संसार की अवधारणा हमारे कर्तव्यों की व्याख्या और हमारे इस जीवन के अंदर इस जीवन की व्याख्या इससे बेहतर कोई नहीं कर सकता हम यहाँ पर इस विश्व को एक इकाई के तरह देखते हैं शिवदर्शन में इस पूर्ण विश्व को एक इकाई की तरह देखते हैं जैसे कि एक पेड़ है हम जानते हैं कि उसमें पत्ते भी हैं फूल भी हैं टहनियाँ भी हैं जड़े भी हैं लेकिन इस सब के बाद हम उस पेड़ को एक पेड़ के देखते हैं कि ये आम का पेड़ है इस तरह से शिव दर्शन का साधक समस्त सृष्टि को एक इकाई के तरह देखता है। उसकी दृष्टि में हम सब उस एक बगिया के फूल हैं हम इसी सृष्टि को एक बगिया की तरह देखते हैं जो एक अपने आप में पूर्ण है और इसके बाहर कुछ भी नहीं है अपने आप में पूर्ण है और यह दृष्टिकोण इतना वैज्ञानिक है कि इस दृष्टिकोण को सामने तो लाए थे ऋषिगण हजारों साल पहले लेकिन अब जो पिछले 100-150 साल में विज्ञान ने प्रगति की है विशेषकर बीसवीं सदी के आरम्भ में 1905 से लेकर 1930 के बीच में जो विज्ञान का विकास हुआ उस विज्ञान के विकास में जो अवधारणाएं आई वो आश्चर्यजनक रूप से इस अवधारणा के साथ ऐसी खड़ी थी जैसे वो पूर्णतः इसका समर्थन करती ये कोई अनायस नहीं हुआ ऋषियों ने जो ज्ञान हमको दिया था वो अंतर प्रज्ञा से दिया था वो कोई किताब पढ़ के दिया हुआ ज्ञान नहीं था हम कई बातें किताब में पढ़ते हैं और फिर दूसरों को बोल देते हैं वो हमारी बुद्धि के स्तर पर सीमित होता है उसका हमारी हृदय से हमारी आत्मा से कोई लेन देना नहीं होता जैसा अगर हमने कोई लेक्चर दिया कोई इंजीनियरिंग का मेडिकल साइंस का या विज्ञान का भौतिक शास्त्र का कोई लेक्चर दिया तो उसको हम समझ लेते हैं और समझा देते हैं उसका हमारी चेतना से कोई विशेष रिश्ता नहीं होता उसको रिकॉर्ड करके भी सुनाया जा सकता है मेरे को कुछ नहीं आता तो भी मैं बता सकता हूँ कि कैसे तैरा जाए क्योंकि अगर उसका फिजिक्स मालूम है तो बता दूंगा तो मैं कभी पानी में नहीं उतरा मुझे तो तैरते आता नहीं फिर भी मैं सिखा सकता हूँ लेकिन जो अंतरात्मा के आवाज़ से जो विज्ञान बाहर आता है ज्ञान बाहर आता है वो ऐसा नहीं होता वो ऐसा होता है जो अनुभूत है जो हमारी अंतरात्मा की आवाज़ है जो पहले कहीं किसी से पढ़ा या सुना नहीं गया वरन ये परमेश्वर की वाणी है परमेश्वर की वाणी वही होती है जो हमारे अंतरात्मा की आवाज़ होती है जो हमारे भीतर से आज भी आती है और सतत आती है और हर व्यक्ति के हृदय में आती है और वही परमेश्वर की वाणी बहुत प्रखर हो जाती है जब हमारे मन हमारा अंतरचिंतन हमारा चंचल मन शांत होता है हमारी बुद्धि स्थिर होती है हमारे मोह शांत हो जाते हैं संसार के प्रति हमारी एक समृष्टि होती है अपने परायों के प्रति हमारी समृष्टि होती है और हमारे जीवन के प्रति हमारी एक आनंद की शांति की प्रसन्नता की भावना होती है उस समय हमारे भीतर अंतरात्मा से शास्त्र का अवतरण ऐसे ही होता है जैसे झरना निकलता है और वही ऋषियों की स्थिति थी वो शांत चित्त थे उनकी अपेक्षाएं शुद्ध थी वो परमेश्वर से प्रेम करते थे इस सृष्टि से भी प्रेम करते थे आनंदित थे उनको शिकायतें नहीं थी उनको हृदय में आनंद था प्रेम भरा था सबके प्रति करुणा थी और वैसा ही व्यक्ति संत कहलाने के योग वही अंदर से उस ज्ञान का जनक था तो उन लोगों ने जो ज्ञान दिया था वही अद्वैत कहलाता है अद्वैत इसलिए कि दो यहाँ पर नहीं है लेकिन हम उसको फिर ऐसा क्यों बोलते हैं अद्वैत हम उसको एक भी नहीं बोलते क्योंकि एक भी गिनती है अब ध्यान से समझें एक शून्य के सापेक्ष एक है या दो के सापेक्ष एक है एक भी अपने आप में एक गिनती है एक का कोई अस्तित्व तो नहीं अगर दो का नहीं है तो और तीन का नहीं है तो भी एक का कोई अस्तित्व तो नहीं इसलिए एक का अस्तित्व तो तभी हो सकता है जब बहुत सारे हों इसलिए वो अद्वैत बोलते हैं कि वो दो नहीं हैं वो ये भी नहीं कहते कि एक नहीं है एक ही है ऐसा भी नहीं कहता वो कहते हैं अद्वैत है, है ना वो दो नहीं है मीन्स वहाँ पर भिन्नता नहीं है अभिन्नता का साम्राज्य है क्योंकि अब पूरी सृष्टि जब एक वृक्ष है तो दूसरा कहाँ से लाएंगे अब जब सृष्टि अगर एक है तो उसका स्रोत ओरिजिन एक ही होना चाहिए उस ओरिजिन का नाम हमने यहाँ पर शिव रखा है हम अपनी पसंद से कोई भी नाम पसंद कर सकते यहाँ पर चूंकि जिन ऋषियों ने ये ज्ञान दिया उन्होंने उसे शिव कहा यहाँ हम भी उसे शिव कहते हैं लेकिन शिव नाम ऐसा नहीं है कि कोई उसने स्वयं अपना नाम रखा हो कि मैं शिव हूँ वरन ये हमारा उस सृष्टि के रचयिता का नाम दिया गया आज एक अच्छी सी बात सुनने में आई जो सृष्टि में हमको समस्त सृष्टि दिखाई देती है वेदांत कहता है ब्रह्म सत्य नहीं है तो ब्रह्म कैसे होगा बिना आधार के ब्रह्म होता है क्या अगर हमको रस्सी में सांप का भ्रम होता है तो रस्सी तो आवश्यक है क्या बिना रस्सी के सर्प का भ्रम हो सकता है अगर रस्सी नहीं है वहां तो सर्प का भ्रम क्यों होगा हम कहते हैं ना आध्यात्मिक कहते आए कि कि रज्जु में हमको सर्प का भय हो जाता है फिर जब हमको ज्ञान होता है कि ये रज्जु है तब फिर हम भय मुक्त हो जाते हैं लेकिन ये इसका भी आधार क्या है कहीं तो अधिष्ठान है उस भय का भी वो रस्सी तो है और रस्सी नहीं होती तो भ्रम भी नहीं होता तो अगर सृष्टि ब्रह्म है तो इसका भी अधिष्ठान तो होना चाहिए और वो अधिष्ठान परमेश्वर है उसी का नाम हम परमेश्वर रखते वही ओरिजिन है वही स्रोत है, है वही आधार है वही परमेश्वर है और उसका नाम हमने शिव रखा है वो किसी व्यक्ति का नाम नहीं है कभी कभी बड़ा भ्रम होता है कि शिव है बड़ा कृष्ण है ऐसा बोलता है मेरी ओर आओ मेरी पूजन करो मेरी आचना करो मेरी ओर चले आओ तो अगर ये कोई व्यक्ति कहेगा तो हम बोले बहुत घमंडी आदमी है बहुत अहंकारी व्यक्ति लेकिन ये तो पूरी सृष्टि बोल रही है कि मेरी ओर आओ पूरा समस्त संसार ही बोल रहा है समस्त अभिव्यक्ति जो परमेश्वर की है वो अभिव्यक्ति बोल रही है कि मेरी ओर आओ मेरी ओर आओ से क्या मतलब है कि अपने स्रोत को तो देखो दूर भाग रहे हो सब के सब दूर क्यों भाग रहे हैं हम हम जन्म फिर जन्म फिर जन्म पुनर्जन्म जरा वृद्धावस्था व्रध, इन सब की ओर बार बार जा रहे हैं क्यों जा रहे हैं क्योंकि एक सृष्टि का एक खेल रचा गया है परमेश्वर के द्वारा उस खेल में हम सबको आंख पर पट्टियां मार दी गई है क्योंकि खेल ऐसा ही होता है हम पत्ते भी खेलते हैं तो एक दूसरे को दिखा के नहीं खेलते क्योंकि तो दिखा के खेलेंगे तो खेल में मजा ही नहीं आए। कैसे आएगा कैसे मजा आएगा सारी सृष्टि में एक ही टीम होगी क्रिकेट की तो वो खेलेगी किससे क्योंकि अपोनेंट तो होना जरूरी है अगर हम हाकी भी खेलते हैं तो एक चाहे हमारे दोस्तों की टीम हो ऐसे हम खूब गले में हाथ डाल के घूमेंगे लेकिन वो अपोनेंट टीम में हो गया उस वक्त हमारा तात्कालिक प्रतिस्पर्धी या दुश्मन हो जाता है ऐसे ही ये तात्कालिक दुश्मनी है जो संसार में हमको जो हमारे परायों के रूप में दिखाई देती है ये तात्कालिक दुश्मनियाँ हैं और मित्रता भी तात्कालिक है कई बार हमारा विरोधी है लेकिन हम एक क्रिकेट टीम में तो अभी उस वक्त वो हमारा सहयोगी हो गए, कई ऐसे लोग हैं जो हम पसंद नहीं करते लेकिन उस वक्त हमारे सहयोगी हो गए क्यों? कि वो हमारी टीम में इस तरह से संसार में अपने और परायों का जो भेद है जो हमको प्रतीत होता है वो समस्त भेद तब हमारी नज़र से उजल हो जाता जब हमको लगता है कि वो सामने वाली टीम और हमारी टीम सबका स्रोत एक ही है दोनों में कोई भेद नहीं है लेकिन संसार का खेल चलाने के लिए भेद जरूरी है अगर वो भेद न हो तो संसार का खेल चल ही नहीं सकता है हम ब्रिज खेलने बैठे हैं सब पत्ते खुले रखे खेलेंगे तो कैसे खेल सकते खेलना संभव ही नहीं है अगर क्रिकेट की टीमों के हम सब मित्र हैं तो एक ही तरफ से खेलेंगे तो फिर आप सब जने बॉलिंग करेंगे तो बैटिंग कौन करेंगे सभी लोग हॉकी एक ही दिशा में लेके जाएंगे गोल करेंगे तो फिर खेल कैसे होगा संभव ही नहीं है इसलिए खेल के लिए हमेशा प्रतिस्पर्धा ज़रूरी है अपोजिशन जरूरी है विद्वेश जरूरी है और वही विद्वेश वही अपोजिशन वही प्रतिस्पर्धा वही कारण है इस सृष्टि में हमको जो भिन्नता दिखाई देती है और ये भिन्नता कृत्रिम है भगवान ने इसको बनाया और इस भिन्नता का बोध हमको करवाने के लिए इसलिए कि हमको इस भिन्नता का विश्वास हो जाए इसलिए कि हमको इस दुश्मनी पर विश्वास हो जाए इसलिए कि हमको इस प्रतिस्पर्धा पर विश्वास हो जाए इसके लिए उन्होंने माया की रचना की तो भगवान शिव एक शिव और शक्ति एक है उनमें कोई भिन्नता नहीं है जैसे मैं और मेरी शक्ति मेरी शक्ति मुझसे अलग नहीं कर सकते क्योंकि उस शक्ति को एक आधार चाहिए कहाँ रहेगी और मुझे शक्ति चाहिए क्योंकि उसके बगैर मैं अपना अस्तित्व कैसे सिद्ध करूंगा अगर मैं हूँ लेकिन मेरे पास कोई शक्ति नहीं है तो मेरा अस्तित्व सिद्ध करने का भी कोई प्रमाणित करने का भी कोई तरीका नहीं है तो हम जब अपने अस्तित्व को देखते हैं तो उसको बोलते हैं विमर्श यानी शक्ति का जो आधार है जिस पर वह शक्ति टिकी है वो शिव के ऊपर जो शक्ति टिकी है हमारे पर भी हमारी शक्ति टिकी हुई है हमारी शक्ति हम पर आधारित है हम उसको चाहे वैसा ही उपयोग करते हैं इस हाथ का उपयोग अच्छे काम के लिए कर सकते हैं बुरे काम के लिए कर सकते हैं, पैरों का अच्छी जगह जाने के लिए कर सकते हैं बुरी जगह जाने के लिए कर सकते हैं इन आँखों से अच्छा देख सकते बुरा देख सकते ये सब हमारी अपनी सीमित स्वतंत्रता है तो शक्ति कहाँ टिकी है आपके विमर्श की जगह टिकी आपका जो विमर्श है या नहीं विमर्श का मतलब होता है अपने आप को जानना जो जड़ है वो अपने आप को नहीं जानता जो चेतन है वो अपने आप को जानता है हम अपने आप को जानते हैं कि मैं कौन हूँ कहाँ हूँ कई बातें हम जानते हैं किसी को बताना नहीं चाहते कई बातें हम जानते हैं दूसरों को भी बताते, है। हम बताते हैं हमारे भीतर हम तोलते रहते है हैं हर चीज़ ये बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए ये बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए ऐसा करना चाहिए ऐसा नहीं करना चाहिए ये हम जो अंतर चिंतन करते हैं उसका बेस उसका आधार है विमर्श और विमर्श है हमारी शक्ति है वहीं से समझ शक्ति उद्भुत होती है शिव का भी जो विमर्श है वही उसकी शक्ति है जिसको हम माँ कहते हैं आद्या कहते हैं काली कहते हैं दुर्गा कहते हैं चंडी कहते हैं वही यहाँ पर हम उसको स्वातंत्र शक्ति कहते हैं परमेश्वर की स्वातंत्र शक्ति तो परमेश्वर की शिव और शक्ति उसने जब इस सृष्टि की रचना करने के लिए इच्छा की क्योंकि सृष्टि की रचना करने का मूल कारण हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि सृष्टि की रचना को मूल करने का कारण आप कहोगे सृष्टि जब वो पूर्ण था अपने आप में तृप्त था उसे किसी चीज की कोई कमी नहीं थी उसमें कोई राग नहीं था क्योंकि संसार में उसके सिवा कुछ हो तो उसको चाहे राग ही नहीं उसको प्यास नहीं है भूख नहीं है आनंद सागर में मस्त है अब आप बताओ कि उसको सृष्टि को बनाने की जहमत क्यों करना पड़ी क्यों सृष्टि बनेगी न बनाता तो क्या बिगड़ जाता लेकिन ऋषियों ने भी कम चिंतन नहीं किया उनके अंतरात्मा में शिव ने बताया कि मैंने तुम्हारी रचना क्यों की तो शिव क्या कहते हैं कि एक आनंद की कमी तो उसमें भी थी जब मैं सर्वोत्तम था शांत ब्रह्म था जहाँ पर मेरी कोई कामना इच्छा लालसा कुछ भी नहीं थी मैं पूर्ण आनंद में था फिर भी मुझ में एक कमी थी एक कमी थी आनंद की ओर अग्रसर होने का आनंद कहाँ से लाता आपने देखा होगा कि जब आपको सब कुछ मिले आप उसका अनुभव नहीं कर सकते जन्म से कोई धनवान है उस बच्चे को कभी आप कहो कि धन का क्या आनंद वो कहेगा क्या आनंद कुछ भी नहीं क्योंकि उसने कभी अभाव देखा ही नहीं आनंद कैसे आपको प्यास लगी ही नहीं तो ठंडा पानी पीने का आनंद कहाँ से अनुभव करोगे अगर उस मछली को कहें कि स्नान का आनंद कैसा होता तो बोले क्या मालूम क्योंकि वो तो सदा ही पानी में है लेकिन हमको स्नान का आनंद क्यों आता है क्योंकि हमको उसकी आवश्यकता महसूस होती है और उसके बाद जब हम स्नान करते हैं तो बड़ा आनंद आता है तो परमेश्वर कहते हैं मेरे पास भी एक आनंद की कमी थी कि वह आनंद की ओर अग्रसर होने का आनंद के साथ क्योंकि आनंद की कमी होगी तभी तो हाँ आनंद की ओर अग्रसर होगा तो तभी तो है ना कभी लोग चतुर्दशी के चंद्रमा से तुलना करते हैं सौंदर्य की वो कभी पूर्णिमा के चंद्र की नहीं बात करते वो कहते हैं चतुर्दशी का चंद्र चौदहवीं का चाँद हो है ना चतुर्दशी का चंद्र में एक बड़ी अच्छी बात है वो करीब करीब पूर्ण है लेकिन हमें पूर्णता की ओर अग्रसर हो रहा है उसमें कुत्साह है कि मैं भी और पूर्ण होऊंगा पूर्ण पूर्णिमा के चंद्र में तो उदासी है क्योंकि कल से उसको उसको और कटना है छोटा होते जाना है उसको अंधेरे की ओर बढ़ना है लेकिन चतुर्दशी का चंद्र तो अभी पूर्णता की ओर अग्रसर हो रहा है करीब करीब पूर्ण है करीब करीब भरा हुआ है और आनंदित है पूर्ण आनंदित पूर्ण प्रसन्न है और उस प्रसन्नता में इजाफा होने की पूर्ण संभावना है उसको मालूम है कि कल मेरा आनंद इससे ज़्यादा होगा उस आनंद की इंतज़ार हम भी कभी कभी देखो चाय पीने में इतना मज़ा नहीं आएगा जितना मालूम पड़ा पस चाय बन रही है उसमें बड़ा आनंद आएगा थोड़े से देर इंतजार में कि हाँ बड़ा चाय आएगी बढ़ जाएगा दस मिनट चाय के लिए बैठे अभी भोजन करने के लिए बैठे मालूम पड़ा पस दस मिनट बाद भोजन लगने वाला है भूख लग रही है तो बड़ा आनंद आता है क्योंकि हम उस आनंद की और अग्रसर होने के आनंद को तभी हम अनुभव कर सकते हैं जब हम अधूरे हैं अगर तुमको भूख लगे ही नहीं प्यास लगे ही नहीं कोई कामना हो ही नहीं कोई कमी हो ही नहीं तो उस आनंद से इंसान एक रस हो जाता है जैसे आप बच्चों को हमारे आते हैं कई बार पेरेंट्स लेके, वो बोलते हैं ये बच्चा कुछ खाता ही नहीं इसको मार ठोक के खिलाव तो भी नहीं खाता सड़क पर खेलता रहता अब इसका क्या इलाज करना है इसका इलाज एक ही है कि हम उनको माताजी को बोलते हैं कि थोड़ा दिन इसको खाना खिलाना बंद कर दो बल्कि क्या बात करते हो वो तो साल भर भी नहीं मांगेगा मैंने कहा ऐसा नहीं होगा अगर उस बच्चे को आप खेल रहे हैं खेलने दो आपके घर खाना बन गया बनने दो उसको खाने को अलमारी में रख दो अब जब उसको भूख लगेगी तो बोला आइए बैठो बनाते तुम्हारे लिए खाना उसको तैयार खाना मत दो उसके सामने बनाने का उपक्रम करो ये आटा निकाल रहे हैं या भी पानी डाल रहे हैं अभी बैठो इंतजार करो थोड़ी देर लगेगी वो जब पागल हो जाएगा भूख से थोड़ी देर के बाद है ना वो पहलेगा मम्मी जल्दी खाना चाहिए उस समय उसको आधे घंटे के इंतजार के बाद फिर खाना दो फिर वो समझेगा कि भूख क्या होती फिर क्या होता है भोजन तब वो कभी भी भोजन से नफरत नहीं करेगा अब हमको उसको भूख लगी नहीं उसके पहले ठूस देते खाना उसको नींद न्याय पटक देते बिस्तर पर सो जाओ उसको भूख मौका ही नहीं आता हर दो घंटे में माता जी से उसको दूध पिला देती तो उसको बेचारे को भूख लगी ही नहीं देखा ही नहीं उसने कि वो क्या है उसने कमी देखी ही नहीं अगर किसी ने कमी न देखी हो तो उसको पूर्णता की ओर अग्रसर होने का आनंद आएगा कैसे शिव तक को उपलब्ध नहीं था आनंद हम तो उसको वही बना देते शिव बना देते कि बिल्कुल ठोस से जाओ पूर्ण आनंद में रहो लेकिन वो आनंद अधूरा आनंद शिव का आनंद भी अधूरा आनंद है क्योंकि उसमें जब तक अधूरापन नहीं हो तो पूर्णता की ओर आने का आनंद तो शिव को भी नहीं आ सकता इसलिए भगवान ने सृष्टि रचने का तय किया कि सृष्टि रची जाए तब अपन वो अपूर्ण होंगे फिर पूर्णता की ओर अग्रसर होंगे उस आनंद से तभी तो वंचित है बंधन से, से मुक्त होने का आनंद दुख से सुख की ओर आने का आनंद यह आनंद तो हमने देखा ही नहीं शिव ने क्योंकि दुख था ही नहीं बंधन था ही नहीं अज्ञान था ही नहीं पूर्ण ज्ञान तो फिर इस सबको अज्ञान को बंधन को दुख को रचने के लिए भगवान ने एक संसार बनाया और उस संसार में इस भिन्नताएं उपलब्ध करी कि वो एक खेल की तरह हो गया चलो हम कभी कभी मित्र बैठते थे बोले चलो खेलेंगे तो खेलने के लिए हमको दो टीम तो बनाना पड़ेगी ना कोई अकेले थोड़ी ना खेल सकते एक टीम बनी ऐसे ही संसार में भिन्नता उत्पन्न की गई भिन्नता थी नहीं जब उन्होंने सोचा कि मैं संसार बनाऊँ तो उस समय उस स्थिति का नाम रखा रिशु ने सदाशिव। सदाशिव वो स्थिति है जिसके हृदय में एक बार संसार का खाका आ गया कैसे हम कहते हैं इसका नाम है कवि है ये। क्यों है कि उसके दिल में कविताएं पैदा होती हैं फिर वो उसको कभी बोलता है कभी कागज पे लिख देता है तो कवि के हृदय में जो कविता आती है कहाँ से आती है वो पढ़ के थोड़ी सुना रहा है किसी और की कविता नहीं है उसके पास ओरिजिनल उसकी खुद की कविता है वो कविता कहाँ से आई उसके हृदय में एक संवेदना है उसने विडंबनाएँ देखी हैं संसार की डिस्क्रिपेंसीज देखी और उसके बाद में उसके हृदय में एक दर्द पैदा हुआ उस दर्द ने अंदर की तरफ हलचल पैदा की उस हलचल की स्थिति में एक कविता का गर्भाधान हुआ उस जगह पे एक कविता का उत्पन्न होने की संभावना पैदा हुई क्या अब यह कविता यहाँ से उत्पन्न हो सकती है वही स्थिति का नाम है सदाशिव अब उसके बाद में वो व्यक्ति उस दर्द को और परिपक्व करता है चिंतन करता है और एक कविता धीरे धीरे शब्द घड़ने लगती है उसके हृदय में ये शब्द आते के ऐसे ऐसे शब्द लिखे जा सकते हैं जिससे कविता बने उस स्थिति का नाम है ईश्वर सदाशिव से अब ईश्वर अब भिन्नता बढ़ गई पहले दर्द था दर्द की कोई भाषा नहीं एक अमेरिकन आदमी होगा एक इंडियन होगा एक रशियन होगा जर्मन होगा सबके हृदय में दर्द एक जैसा क्योंकि दर्द की कोई भाषा नहीं होती संवेदना की कोई भाषा नहीं होती भाषाएँ वेखरी वाणी बाद में आती भिन्नता की श्रेणी में आती है जब मैं बोल रहा हूँ एक एक शब्द अपने आप में अलग अलग है मैं जो शब्द बोलता हूँ उससे आप अर्थ लगाते हैं लेकिन दर्द जो है जो अनुभूति है हृदय में उस अनुभूति का अनुभूति की कोई भाषा नहीं होती बच्चा रोता है वो अंग्रेज का बच्चा होगा हिंदू का बच्चा होगा चाइनीज़ बच्चा होगा रशियन होगा सब एक भाषा में रोएंगे क्योंकि उस समय वो परमेश्वर के सबसे अधिक करीबी भिन्नता का अनुभव अभी पैदा नहीं हुआ है इसलिए उस बच्चे के रोने की भाषा एक जैसी तो उसके हृदय में जो दर्द पैदा हुआ उसको जब वो भाषा देने लगता है तो उस स्थिति है ईश्वर जब वो कविता तय कर लेता है दिमाग में कि हाँ अब ये ये शब्द लिखूँगा तो उस स्थिति का नाम है शुद्ध विद्या यानी धीरे धीरे परावाणी वाणी, मध्यमा वाणी और आखिरी में वाणी उसको बोलते हैं जब वो कविता का प्रसव हो जाता है जन्म हो जाता है कविता संसार में आ जाती है जब संसार में आ जाती है तो वो कवि उसका रचयिता कहलाता है जैसे संसार जब अस्तित्व में आ गया तो परमेश्वर उसका रचयिता है और जब वो कविता संसार में आ जाती तो कवि उसका रचयिता कहलाता मटकी जब संसार में आती है तो कुमार उसका रचयिता कहलाता है क्योंकि मटकी उसके हृदय में पैदा हुई थी फिर वो चाक पे बनी और संसार में आई इस तरह से हर रचना सर्वप्रथम अंतस में पैदा होती और यही कारण है कि हम समस्त सृष्टि को बोलते हैं चैतन्य से उत्पन्न यहाँ पर चेतना और चैतन्य का एक छोटा सा भेद है चैतन्य वो है जो सबको चेतन कर सके चेतन का मतलब होता अस्तित्व में लाना यानी कविता अगर अस्तित्व में आई है तो उसको कोई चैतन्य ही अस्तित्व में ला सकता है निश्चित अस्तित्व में नहीं ला सकता चैतन्य ही चेतना को क्रिएट कर सकता है रचना रच रच्च सकता है तो कुछ भी चीज़ जो रचा जाता है चाहे वो संसार हो चाहे कविता हो चाहे मटकी हो अगर कुछ रचा जाता है तो उसके रचनाकार क्या कहलाता है चैतन्य और चेतन किसको कहते हैं चेतन शब्द तो चैतन्य से थोड़ा छोटा है यहाँ जड़ और चेतन का भेद है जड़ वो है जो स्वयं का विमर्श न कर सके जैसे किताब है ये स्वयं का विमर्श नहीं कर सकती ये नहीं जानती कि मैं किताब हूँ किस विषय पर है ये भी वो नहीं जानती किताब लेकिन मैं जानता हूँ कि ये क्या है इसमें क्या विषय है मैं चेतन हूँ यह जड़ है लेकिन दोनों का स्रोत तो एक है ना दोनों कहाँ से आएँ एक ही स्रोत तो से आए इसलिए उस स्रोत का तो नाम है चैतन्य तो चैतन्य ये भी चैतन्य है मैं भी चैतन्य हूँ लेकिन यह जड़ है मैं चेतन हूं यहाँ पर जितना जीव जगत है वो चेतन है जितना जड़ जगत है वो इंसेंटिंट है जड़ है तो जड़ और चेतन का फर्क सृष्टि में है लेकिन दोनों का स्रोत चैतन्य है चैतन्य वो है जो किसी भी अस्तित्व को पैदा कर सकता है जड़ को भी अस्तित्व पैदा करता है चेतन अस्तित्व को भी वही पैदा करता है इसलिए ये जो जो सरकती हुई दिशा है जो संसार की ओर आने वाली जो अवतरण की दिशा है शिव की शिव शक्ति से फिर वो ईश्वर बना सदाशिव बना फिर ईश्वर बना फिर शुद्ध विद्या की स्थिति में आया ये उसकी वाणी की भी अवतरण है परावाणी से पश्चिंती मध्यमा और फिर आखिरी में वैखरी वाणी इस तरह से वाणी से हम समझ सकते हैं जो बारह खड़ी होती है उससे भी हमने समझा था मातृका के द्वारा उसको भी कभी समझेंगे विस्तार से और यहाँ पर हम इसको बहुत सरल सिंपल तरीके से समझने का प्रयास कर रहे हैं कि संसार की अवधारणा कैसे अस्तित्व में आई इसके बाद में क्या होता है एक गहन है बड़ा उसको बोलते हैं महामाया वो गहन वो है जब भगवान ये तय करते हैं कि हमको सृष्टि का निर्माण करना है मतलब अब इसको अपने अंतर से बाहर लाना है अब इस कविता को कागज पे लिखना है तो संसार भी भगवान की कविता है जो परमेश्वर का काव्य है संसार और परमेश्वर का काव्य लिखने के लिए वो सबसे पहले एक माया की रचना करते क्योंकि बिना माया के खेल हो ही नहीं सकता और माया की रचना के लिए वो अपनी जो शक्ति है उसी को महामाया का स्वरूप देते हैं महा वो है जिसके पास अधिकार है इस संसार को कैसे रचना उसको कैसे बनाना और कैसे चलाना और कैसे उसके अंदर ऐसे दुष्चक्र पैदा करना कि उससे छूटना मुश्किल हो जाए गोल गोल आदमी वहीं घूमता रहे तभी तो चलेगा संसार सभी लोग एक जीवन पाएंगे और मुक्त हो जाएंगे तो संसार थोड़े दिन में समाप्त तो हो जाएगा लेकिन ये दुश्चक्र है संसार में गोल गोल घुमाने का वो दुश्चक्र जब तक चलता रहेगा तब तक इस सृष्टि का अस्तित्व बना रहेगा और जिस दिन वो दुष्चक्र समाप्त तो होगा भगवान उसको फिर अपने में तो सिंपल हार्मोनिक मोशन है जैसे कि पेंडुडम इधर से उधर जाता है इधर जाता रुक जाता है फिर बीच में आता फिर इधर जाता रुक जाता है दोनों तरफ जाता है ही संसार की सृष्टि होती है फिर वापस स्थिति होती है फिर संवार होता है फिर सृष्टि होती है स्थिति होती है फिर संवार होता है इस तरीके से ये तीनों चीज़ें सतत होती हैं सृष्टि होती है स्थिति होती है संवार होता है इसको हम बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं हमने विज्ञान में एक लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उष्मागतिकी का नियम उस उष्मा गतिकी का नियम क्या है कि बेतरतीबी सदैव बढ़ती जाती है हाँ एक साइंस का एक विज्ञान बड़ा प्रसिद्ध नियम है जो उस नियम को कह सकते पूरा अध्यात्म है उस नियम के अंदर कि बेतरतीबी सदैव बढ़ती है बेतरतीबी क्या है रेंडमनेस बोलते हैं अंग्रेजी में उसको रेंडमनेस ऑलवेज इंक्रीजेस एक लाइन का वाक्य है वो कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स विश्व प्रसिद्ध है उसका मतलब यह है कि जो एक विशिष्टता है अविशिष्टता की तरफ हमेशा बहाव में जाती रहती जैसे तुमने मटकी बनाई काय से बनाई मिट्टी से वो वापस बनते से मिट्टी की दिशा में जाना शुरू हो जाएगी जैसे ही तुमने बनाई वो मिट्टी की दिशा में जाना शुरू हो जाएगी जैसे ही कॉफ़ी गर्म करी तुमने बस बनते से वो ठंडी होना शुरू हो जाएगी बच्चा पैदा से मरने की दिशा में बढ़ना शुरू हो जाएगा आपका जीवन लेते से मृत्यु की दिशा में बढ़ने चल जाओ क्यों? कि मृत्यु अविशिष्ट है मिट्टी अविशिष्ट है उसमें कोई स्पेसिफिसिटी नहीं है यानी कोई विशिष्टता मटके में विशेषता है नाम रख दो इस मटके का कि ये मटका रामलाल है वो विशिष्ट है लेकिन मिट्टी का कोई नाम नहीं वो तो जनरल है मिट्टी है सब यहाँ से वहाँ तक वो रामलाल भी वापस जब मिट्टी बन जाएगा फिर मिट्टी मिल जाएगा फिर अविशिष्ट हो जाएगा तो ये विज्ञानिकों ने जो खोजा था नियम उष्मा गति की का नियम अभी उसके अंदर क्या है कि जब हमको विशिष्टता पैदा करो तो खूब सारी एनर्जी की जरूरत होती है मटका बनाना है तो उसके अंदर आपको चक भी चलाना पड़ेगा मेहनत भी करना पड़ेगी लेकिन जब उसको वापस मिट्टी में मिलना है वो स्वतः क्रिया है उसको आप रख दो तो भी सौ दो साल में मिट्टी बन ही जाएगा बन ही जाएगा कोई नहीं रोक सकता मनुष्य को पैदा करना उसके लिए एक प्रयोजन है लेकिन मनुष्य का मरना स्पॉन्टेज आप कुछ नहीं कर सकते वो नहीं सकते उसको अपने आप ये उसकी गति ही उधर है अविशिष्टता की तरफ जहाँ विशिष्टता है अब विशिष्टता का मतलब मिट्टी और मटकी अब दो चीज़ें हो गई ये विशिष्ट हो गई लेकिन मटकी जब वापस मिट्टी बन गई फिर अविशिष्ट हो गई यानी वो स्पेसिफिसिटी जो पैदा हुई थी वापस उसमें मिल गई इसको बोलते हैं हमारे गुरुदेव बोलते थे मंगल विधान ये मंगल विधान है जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स है उसको मंगल विधान बोलते हैं यानी कि सबकी दिशा परमेश्वर की तरफ है सबकी दिशा आप चाहो चाहे ना चाहो जाने अनजाने आपकी दिशा ईश्वर की ही तरफ है ये बहुत सुकून देने वाला है ये बात कि हम सबकी दिशा मंगल विधान है कि हम परमेश्वर की दिशा में जा रहे हैं एक बुद्ध कहीं भी डाल दो मंगल विधान है कि वो समुद्र की तरफ जाएगी कहीं भी डाल दो किसी नाली में डाल दो बहते हुए नदी में चली जाएगी नदी में से फिर दूसरी नदी में चली जाएगी और अंत में समुद्र में क्योंकि वो जहां से आई है वहीं जाएगी यही है अविशिष्टता का नियम या सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कि वो हर कोई अपने ओरिजिन के ऊपर जा रहा है आप मटकी बना दो बच्चा पैदा कर दो आप एयर कंडीशनर लगा के कमरे में ठंडक पैदा कर खूब एनर्जी लगी खूब बिजली का बिल आएगा आपका लेकिन जैसे ही आप उसको बंद करोगे वापस गर्म करने के लिए आपको कोई बिजली का बिल नहीं देना है वापस तो बिना बिल के गर्म हो जाएगा कमरा क्योंकि वो मंगल विधान है क्योंकि अविशिषता आपने विशिषता पैदा करी थी कि इतना सा चैम्बर ठंडा कर दिया वो बाकी गर्म है इतना सा ठंडा कर दिया तो आपने विशिषता पैदा कर दी थी जैसे ही तुमने ए का स्विच ऑफ़ करा और बाहर भीतर धीरे से टेम्परेचर एक हो जाएगा क्योंकि उसके लिए किसी विशिष्ट प्रयोजन की विशिष्ट ऊर्जा की जरूरत ही नहीं क्योंकि मंगल विधान है क्योंकि हमेशा रेंडमनेस ऑलवेज इंक्रीजेस अभिन्नता सदा बढ़ती जाती है तुमने भिन्नता पैदा करी मटका पैदा करके एयर कंडीशनर के कमरा ठंडा करके एक बच्चा पैदा करके अभिन्नता पैदा करी वो अभिन्नता वापस भिन्नता जो है वो अभिन्नता की दिशा में चल जाएगी हमने भिन्नता पैदा करी अभिन्नता अपने आप आ जाएगी भिन्नता पैदा करने के लिए मनुष्य को संसार बनाना पड़ता है अभिन्नता परमेश्वर का स्वभाव है वो अपने आप पैदा होता है ना अभिन्न पैदा करने के लिए किसी भी तरह के प्रयोजन करने की ज़रूरत नहीं तो अपना ये जो इंट्रोडक्टरी है जैसे कई लोगों की सलाह भी थी हम रहे जो इंट्रोडक्टरी ये जो सिस्टम है इसको हम अभी अगले दो तीन सप्ताह और समझने का प्रयास करेंगे ताकि शिव दर्शन के मूलभूत सिद्धांत उसके बाद में बाकी का हम जो पढ़ेंगे उसमें बहुत आनंद आएगा पढ़ने में क्योंकि हम इन बेसिक चीज़ों का अगर जानेंगे तो पढ़ने में आनंद आएगा रुचि भी आएगी तो ये फिलहाल आज का कार्यक्रम चूँकि आज हमारा कुछ और भी प्रयोजन है उनको सब लोगों को प्रसाद लेना है साथ में और आश्रम की और सबकी ओर से भटर जी को जन्मदिन की बधाई उमे दादाजी को जन्मदिन की बधाई और बधाई महेश भैया को जिनका भी जन्मदिन है और इन सबको जन्मदिन की बधाई और आप सबकी स्वास्थ्य और अच्छे स्वास्थ्य और उन्नति की सब शुभकामना करते हैं तो आज का कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं उसके बाद हम सब लोग बाबा को प्रणाम करके उनसे आशीर्वाद लेकर फिर साथ चलते हैं धन्यवाद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 नारायण गुरु नारायण नारायण नारायण गुरु नारायण नारायण नारायण सदगुरदी जय सखी सरकार की जय कर्णवताय भद्र कर्ण भी शृणुवा देवा भद्रम पश्ये माक्षरजत्रा स्त्री रंग सु्वास्तनुभ देव देविम यदायुः ओ सहना वह सहनौ मुन सहवीर कर्वावहे तेजस्वीनातमस्तु मषावे इनंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्व स्वस्ति नाक्षो हरिष्टनेमी स्वस्ति बृहस्पतिदधा ओं पूर्णमद पूर्णमितद पूर्णमुगच्य पूर्णस्थमा पूर्णमेवशिष्य ओं शी शि श